अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के प्रथम खंड के सप्तम मंत्र का विचार हो चुका है अष्टम मंत्र का विचार आज होना है द्वितीय मुंडक का आरंभ है पराविद्या के विषय का विस्तार से वर्णन करने के लिए पूर्व में बता दिया गया था कि द्वितीय मुंडक में पराविद्या के विषय ब्रह्म का द्वितीय मंत्र में निरूपाधिक स्वरूप जो संक्षेप में बताया गया उसी के सोपाधिक स्वरूप का विस्तार से वर्णन अवशिष्ट मंत्रों से किया जा रहा है तो जो तृतीय चतुर्थ मंत्र हैं, इन दो मंत्रों के द्वारा सोपाधिक ब्रह्म का ही वर्णन करते हुए बताया गया मायोपाधिक चैतन्य का समष्टि सूक्ष्म कार्य तथा वेष्टि सूक्ष्म कार्य समष्टि सूक्ष्म कार्य एवं समष्टि स्थूल कार्य मायोपाधिक चैतन्य से ही निष्पन्न हुआ है और ये जो समष्टि सूक्ष्म कार्य है उसकी उत्पत्ति सविशेष ब्रह्म से होने से तदउपरित उपहितो हिरण्यगर्भ को भी माना गया सविशेष ब्रह्म का कार्य उसे कार्य ब्रह्म कहा जाता है और समष्टि स्थूल कार्य की उत्पत्ति भी उसी सविशेष ब्रह्म से हुई जिस सविशेष ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उपाधि उत्पन्न हुई और उस थूल समष्टि उपाधि को चैतन्य को कहा गया विरा सविशेष ब्रह्म का कार्य जैसे समष्टि कार्य सविशेष ब्रह्म का ही कार्य है ऐसे वेष्टि सूक्ष्म कार्य तथा स्थूल कार्य भी उसी मूल अक्षर से उत्पन्न होता है इसे बताया गया पंचम मंत्र से छठवें मंत्र से तथा सातवें मंत्र से पहले पंचाग्नि क्रम से उत्पन्न होने वाली जो प्रजा हैं वह भी पंचाग्निक क्रम से इसी मूल पुरुष से निष्पन्न होती है इसे कहा गया पंचम मंत्र के द्वारा और षठ मंत्र ने बताया जो कर्म के अंग विशेष हैं ऋगादि मंत्र और कर्म अग्निहोत्रादि एवं क्रतु शब्दित अन्य सयूप याग काल और कर्तारूप यजमान ये सब और कर्मफलभूत द्व्यूलोकादि उत्पन्न हुए हैं उसी मूल पुरुष से ही यानी नाम रूप और क्रिया इसकी उत् यही जगत है सारा यह उत्पन्न होता है उसी मूल ब्रह्म से ही इसलिए मूल ब्रह्म का ही कार्य होने से उससे अभिन्न है ये दिखाना है ने जगत में यत किंचित भी कार्यत्म रूपेण प्रतिमान वस्तु हैं वह इसी का कार्य है अतः इससे अन्य है इसके ज्ञान से उससे अनन्या सब कुछ जाना जाएगा तो सौनक के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस दृष्टि से इस मंत्र आ, मुंडक में बताया जा रहा खंड में कि सारा संसार ब्रह्म का ही कार्य है अब जो अष्टम मंत्र है इसका उच्चारण कर ले सप्ता प्रभव सप्ता सप सीध सप्तह सोकाशु चरती गुहाशया निहिता सप्त स तो तस्मात यह सर्वनाम है प्रकृत पुरुष का परामर्शक तो तस्मात तस्मात्नी प्रकृतात पुरुषात् सप्तप्राणाः प्रभवन्ति एक वाक्य बनेगा प्रभवंत यानी उत्पद्यंते उत्पन्न होता है। प्राण शब्द यहाँ पर गौण प्राणों का यानि इंद्रियों का परामर्शक है जो सात इंद्रिया हैं वे उत्पन्न होती हैं इसी अक्षर पुरुष से सात इंद्रिया हैं शीरस्य सात दो आँख दो कान दो नाक और रस रसन इंद्रिय ये इनको कहा जाता है शीरसन्य ग्रीवा के ऊपर वाला भाग शीर कहलाता है और शीर्षन्य कहलाता है शीर में रहने वाले जो भी अंग हैं उन्हें शीर्षन्य कहा जाता है तो शीर में ही ये कान नाक आँख और रसन इंद्री आती है इसलिए शीर्षन्य है तो ये शीर्षन्य जो सातों इंद्रिया हैं यह अपचकृत पंच महाभूतों द्वारा उत्पन्न हुई है प्रकृत मूल पुरुष से ही भूरी भूरी हाँ, हाँ, गोलक भेद से दो दो है तो दो गोलक होने से दो हो गई गोलक भेद से एक एक पुरुष में श्रोत्रेंद्रिय के दो गोलक गोलक होते हैं नेत्र इंद्रिय के भी घे भी दो दो दो दो गोलक होने से दो दो गिना है उनको क्योंकि उनका एक ही गोलक है रसन इंद्रिय का गोलक है जीवाग्र वो एक पुरुष में एक ही होता है और तस्मात सप्तार तस्मात्सह प्रभवंती ये लगाना प्रभवंती पद का तो अन्वय प्रत्येक प्रथमांत पद के साथ होगा कि तस्मात् सप्तार्ची सह सम्रभवंती तो प्रकृत मूल पुरुष से ही सात अर्चियाँ उत्पन्न होती हैं वो तो सात अर्ची हैं इन सात इंद्रियों से होने वाले उनके अपने अपने विषयों के ज्ञान स्रोत्र इंद्रिय से होने वाला शब्द का ज्ञान घृण इंद्रिय से होने वाला रस, गंध का ज्ञान आँख से होने वाला रूप ज्ञान और रसन इंद्रिय से होने वाला रस का ज्ञान तो ये सात गोलकों में रहने वाली सात इंद्रियों से सात अर्चियाँ निकलती ने इनके अपने अपने विषयों के ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है शब्दाध्याकार वृत्ति साभास शब्दाध्याकार वृत्ति इन इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान यह भी मूल पुरुष से ही उत्पन्न हो रहा है ज्ञान रूपी जो कार्य है वह कोई मायोपाधिक चैतन्य से अलग कारणंत कारणांतर का कार्य नहीं है अपितु मूल पुरुष का ही कार्य है इसे तस्मात् सप्त अर्थीश प्रभवंती इससे बताया गया और आगे कहते हैं तो तस्मात् सप्त समिध प्रभवती ऐसे लगाना तो उसी से सात समिधाएँ उत्पन्न हो रही हैं यह समिधा है जो अग्नि से अग्नि की समिधा होती है काष्ट जिससे अग्नि प्रज्वलित होता है प्रदीप्त होता है ऐसे यहाँ विषय ज्ञान तो है अर्चिया विषय ज्ञान जिनसे प्रकट होगा उसे कहा जाएगा विषय ज्ञान रूपी अर्चियों का समिध के तरह समिध समिधा कहा जाएगा है? वो विषय है तो विषय और प्रमाण के अधीन ज्ञान होता है ना, इंद्रिय और विषय के संपर्क से ज्ञान होता है तो इंद्रिया तो प्राण शब्द से ली गई और अर्चि शब्द से उनका उनसे होने वाला ज्ञान लिया गया विषय लेने बाकी है तो विषय भी इन इंद्रियों के उत्पन्न होते हैं उसी मूल पुरुष से उस दृष्टि से ये कहा कि तस्मात सप्त समिध प्रभवंती हाँ तो विषय सात कैसे हैं सात ज्ञान भी कैसे हैं हाँ, हाँ। तो वही आ, एक प्रकार से आ, गोलक भेद से ही मानना पड़ेगा दिशाओं कौन सी दिशा से शब्द आया इस शब्द का भी इधर का इधर का ऐसे अलग ये हो जाता है न ज्ञान उसको लेकर के जब शब, सप्त शब्द का प्रयोग है तो अवान्तर भेद ऐसे ही करने पड़ेंगे ऐसे श्वास भी जो नेत्र इंद्रिय के दो गोलक ग्रहण इंद्रिय के दो गोलक होने पर भी दोनों गोलकों से एक साथ कार्य नहीं होता अलग अलग दिन में कई बार सब वो बदलती रहती है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी होती है ना बाएं ओर से चलने वाली दाएं ओर से चलने वाली उनसे वो जो ज्ञान होगा उसको लेकर के अलग अलग दो करने पड़ेंगे जैसे गोलक भेद से इंद्रिय के अवांतर दो भेद किए हैं ऐसे वो घ्राण इंद्रिय के ज्ञान भी दो प्रकार के कैसे होंगे तो वही अलग अलग गोलकों से होने वाला ज्ञान उसके लिए वो सूक्ष्म दृष्टि से जब दोनों का स्वर भेद हो जाता है उस समय कर लेता है दृष्टि डालते हैं तो ज्ञान भेद पता लगता है ऐसे नेत्र इंद्रिय का भी माना जाता है तो सप्त अर्चिस यानी सात विषय उत्पन्न हुए उसी मूल पुरुष से ही और आगे कहते हैं सप्त होमा तो, हो तो सात होम इसे ले लेना वो जो हवि पदार्थ होम शब्द से तो जैसे घृतादि होते हैं ना ऐसे तो सप्त होमा वो सप्त होम कौन है तो विष सप्त ज्ञान ही जिनको पहले अर्थ कहा वह होम भी है इसलिए कि उनका एक प्रकार से हवन होता है इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान कहेंगे कि सप्त होम है तद विषय विज्ञानानी इंद्रिय विषय के संपर्क से होने वाले ज्ञान हाँ विज्ञान उनको होम कहते हैं वो होम इसलिए है कि अन्य श्रुति ने बताया है कि ज्ञान का हवन होता है तो जिसका जिसको आहूति द्रव्य के रूप में डाला जाता है उसे कहा जाता है हवी पदार्थ तो विषय ज्ञान की हवी प्रदान की जाती है इसलिए वो उसे होम के तरह होम भी कहा जा रहा है अर्ची भी वही विषय ज्ञान है और होम भी यानी हवी पदार्थ भी विषय ज्ञान है तो सप्त होमा यानि सात हवी पदार्थ भी उसी में इसी मूल पुरुष से उत्पन्न होते हैं और तृतीय पाद में कहते हैं कि सप्त इमे लोका येसु चरंती प्राणा तो तस्मात्में सप्तलोका प्रभवती ऐसा नोए करिए उसी मूल पुरुष से यह सात लोग भी उत्पन्न होते हैं यहाँ लोक शब्द से इंद्रियों के गोलक लेना है तो सप्तलोक उत्पन्न हुए सप्त गोलक उत्पन्न हुए उसी मूल पुरुष से उन गोलकों का विशेषण है लोक का कि चरंती प्राणा तो येसु लोकेशु प्राणाह चरंती जिन लोकों में यानि गोलकों में इंद्रियों का विचरण होता है याने गोलकस्थ होने पर स्वस्व व्यापार से युक्त होती है इंद्रिया तो ये प्राणा प्रणाने इंद्रिया इंद्रिया चरंती ते इमें सप्तलोका तस्मा प्रभवती ऐसा अनु करना जिन गोलकों में इंद्रिया विचरण करती यानी स्वस्व व्यापार करती हैं वे गोलक भी उसी मूल पुरुष से उत्पन्न हुआ है और यह इंद्रिया जागृत अवस्था में तो अपने अपने गोलकों में रहती है सुसुप्ति में कहा जाती है तो सुसुप्ति के समय इंद्रियों का आश्रय बताया जा रहा है कि गुहा सया निहिता सप्त सप्त ये भी प्राणा का विशेषण है यह गुहाशय है तो गुहा शब्द से लीजिए हृदय को अतो हृदय रूपी गुहा में सुसुप्ति के समय इनका अवस्थान होता है अपने अपने विषयों सहित सभी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है ना और मन अविद्या में अपने सामान्य स्वरूप में स्थित होता है सुसुप्ति के समय इसलिए गुहायाम यानी हृदय से रते इति गुहाशया तो जो हृदय रूपी गुहा में सुसुप्ति के समय रहता है निहिता यानी स्थापिता तो परमेश्वर के द्वारा सुसुप्ति के समय हृदय रूपी गुहा में स्थित किए गए हैं अरवे कि, कितने हैं तो सप्त सप्त का मतलब एक एक प्राणी में सात सात ऐसे अनेक प्राणी हैं तो वे सभी प्राणियों में प्रत्येक प्राणी में सात सात संख्या जो ये प्राण हैं जागृत अवस्था में लोक में विचरण करते हैं अपने अपने गोलकों में विचरण करते हैं और सुसुप्ति के समय गुहा में यानी हृदय में स्थित होते हैं वे सातों प्राण भी इसी सातों लोक भी उत्पन्न हुए और प्राण तो उत्पन्न पहले बताया यह इसी प्रकृत मूल पुरुष से उत्पन्न हुए करके भाष्य है भाष्य को देखिए <coughs> किंच सप्त शीर्ष प्राणाह तो सात इंद्रिया वे सात कैसी हैं तो कहते है गोलक भेद से लेकर के सात हो गई शीर में होने वाली उत्तमांग में होने वाली इंद्रिया तस्मा पुरुषा प्रभवती उसी प्रकृत पुरुष से उत्पन्न होती है तेषाच सप्ताहो दीप्त स्विषय अवद्योतना और उनसे इन इंद्रियों से सात अर्चिया प्रकट होती है वो है इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य जिसे फल कहा जाता है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वो है अर्चिया और तथा सप्त समिध तो सात समिधाए वे हैं सप्त विषय वो भी उसी तथा है कि मतलब मूल पुरुष से उत्पन्न हुई है हुए हैं ये विषय इनको समिधा की तरह समिधा क्यों कहा जा रहा है विषयों को तो कहते विषय ही समिध्यंते प्राणा इंद्रिया विषयों से ही समिधा समृद्ध होते हैं का मतलब एक प्रकार से वो प्रकट हो जाते हैं अभिव्यक्त होते हैं विषय ना हो तो इंद्रिया तो अत इंद्रिय है न अनुभव में ना आ जाए विषय जब विषय ज्ञान होता है तो इंद्रिया है ऐसा इंद्रियों का अस्तित्व ज्ञात होता है वे अपने अपने व्यापारों से अनुमय है ना विषय इंद्रियों को अपने ओर खींच लेती है इसलिए खींच लेते हैं विषय इसलिए उनको कहा जाता है समिधा के तरह समिधाएँ नहीं तो अपने गोलक में शांत बैठे रहें विषय ना हो तो इंद्रिया बाह्य रूपादि अपने अपने प्रकाशन के लिए इंद्रियों को अपने ओर आकर्षित करती है इंद्रिय इंद्रियार्थे राग द्वेशो ना इंद्रिया इंद्रियों के विषय स्वस्व विषयक राग द्वेश इंद्रियों में अभिव्यक्त करके इंद्रियों को प्रदीप्त करते हैं स्व विषयक राग आदि से युक्त करना ही प्रदीप्त करना है इंद्रियों को विषयों के द्वारा इसलिए कहा कि विषय ही समिध्यन्ते प्राणाह विषयों से इंद्रिया समृद्ध हो जाती है जैसे अग्नि से अग्नि काष्ठ से समृद्ध होता है सप्तमा हो यानी तद विषय विज्ञानी तो ये जो सात होम है का तो मतलब विषय विज्ञान है तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ अर्ची पदार्थ में और होम पदार्थ में तो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने अर्ची पदार्थ तो बताया वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य रूप फल चिदाभास वृत्तिस्थ चिदाभास वो तो अर्ची कहलाएगा और वृत्ति मात्र होम कहलाएगी ये दोनों में अंतर रहेगा तीन नंबर में पहले दो नंबर देखिए अवद्योतना जिसे अर्चिया कहा तो वृत्ति प्रयुक्ता प्रकाशा फल चैतन्य रूपा इत्यर्थ वो तो अर्ची है फल चैतन्य हिदाभास वृत्ति में अभिव्यक्त चिदाभास और विज्ञान है वृत्ति मात्र तीन नंबर में लिखते हैं कि विज्ञानी वृत्त तो होम पदार्थ तो हो गया वृत्तिया और अर्ची पदार्थ हो गया वृत्तिस्थ चिदाभास तो चिदाभास की अभिव्यक्ति भी इसी मूल पुरुष से है और होम शब्दित उदा भाष की अभिव्यंजक वृत्ति की भी अभिव्यक्ति उसी मूल पुरुष से है तो सप्त तो होमा यानी तद विषय विज्ञानी वृत्तियों को कहा गया होम इसका ज्ञापक कोई प्रमाण तो प्रमाण बताया जा रहा है ये बात किया। यदस्य यद्य विज्ञान इति श्रुत्यंतरा तो जो विषयों का विज्ञान है यानी विषयाकार वृत्ति है विज्ञान है वृत्ति तद तो जुहोती उस विषय विज्ञान को जुहोती यानी प्रक्षिप्त किया जाता है विषय विज्ञान का प्रक्षेप किया जाता है जैसे आहवनीय अग्नि में घृतादि का इंद्राय इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रक्षेप किया जाता है ऐसे विषय विज्ञान शब्दित जो वृत्तियाँ है उनका प्रक्षेप किया जाता हवन किया जाता है इसलिए ये होमीये हो गए होम होने से होम कहला रहा है ऐसा यह श्रुति वाक्य बताता है यदस्य विज्ञानम इति इतिश्रुत्यंतरात तो ये होम हो गए विषय विज्ञान और सप्तई में लोका उत्तरार्ध की व्याख्या की जा रही है किंच सप्तई में लोका इंद्रियस्थानानि स्थानी यरती संचरती संचरंती प्राणा तो जिन गोलकों में इंद्रिया विचरण करती है यानी स्वस्व व्यापार करती हैं वे इंद्रिय गोलक भी प्रकृत मूल पुरुष से ही उत्पन्न होता है। तो प्राणा प्राण ये चरती विशेषण इद प्राणापादि निवृत्थ ये शु चरंती प्राणा <coughs> ये जो विशेषण है प्राणों का वह प्राण शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्रिया हैं प्राण अपान व्यान उदान समान नामक जो मुख्य प्राण है वह मुख्य प्राण का वाचक यहाँ प्राण शब्द नहीं है अपितु गौण प्राण इंद्रियों का वाचक है इंद्रियों का परामर्शक है इसे बताने के लिए मूल श्रुति में चरंती ये चरंती प्राणा यह विशेषण है इस विशेषण से मुख्य प्राण का व्यावर्तन कैसे होगा तो ये कहा जाता है कि मुख्य प्राण जो है वो गोलक में विचरण नहीं करता वो तो पूरे नाड़ियों में सब शरीरों में अलग अलग नाड़ियों से अलग अलग प्राण वृत्तियों का व्यापार होता है ना। इसलिए माना जाता है ऐसे प्राण का गोलक तो माना गया हृदय और हृदय मात्र में ही उसका विचरण नहीं होता है ना खाली हृदय में ही रहेगा तो समाधि अवस्था होगी व्यवहार होगा ही नहीं व्यवहार काल में वह अपना गोलक हृदय में मात्र स्थित नहीं होता अभी तो पूरे शरीर में विचरण करता है और अपने अपने गोलकों में ही संबंधित रह करके गोलों गोलकों से संबंधित रह करके ही व्यापार करती है ये शीर्षन्य इंद्रिया इसलिए प्राण का ये सुचरंती इस विशेषण से मुख्य प्राण का व्यावर्तन होता है और प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया निकलता है सया निहिता सप्त सप्त ये भी प्राणों का विशेषण है ना? तो गुहाशया इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है गुहायाम शेरते येते ते गुहाशया ऐसा उसका विग्रह करके बता रहे हैं कि गुहायाम शेरते इति गुहाशया ये विग्रह हो जाएगा गुहाशय इस पद का बीच में गुहा पदार्थ बताते हैं शरीरे हृदय वा स्वाप काले तो गुहा में यानी शरीर में गुहा शब्द का अर्थ तो शरीर करो या हृदय करो हृदय ये प्रसिद्ध है और सुसुप्ति के समय इंद्रियों का अवस्थान हृदय में ही होता है तो निहिता यानि स्थापिता धात्रा इन इंद्रियों को गुहा में किसने स्थापित किया है तो कहते हैं धात्रा धात्रा यानी परमेश्वर विधात्रा और साथ सात का मतलब ये द्विवचन दु, होने से विप्सा होने से प्रत्येक प्राणियों में ये सात सात संख्या का इंद्रियां परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है विषय ग्रहण के लिए ये अर्थ निकलेगा तो च नाम विदुसाम करमानी यहाँच आत्मयाजीना कर्म विदुषा कर्मा कर्मफला चदुुषा चर्मा तत्साधना कर्मफला चर्व चेत पर पुरव प्रसूत प्रकरणाथ है कि जो भी आत्मयाजी के कर्म तथा कर्मफल है और अविद्वान के जो कर्म तथा कर्मफल हैं ये तो सारा संसार है तो ये पूरा संसार मूल पुरुष से अतिरिक्त नहीं है मूल पुरुष का ही कार्य होने से यह इस पूरे प्रकरण का तात्पर्यार्थ है ये यहां पर बताया कि आत्मयाजी नाम विदुषाम यानी कर्माणी जो आत्मयाजी है और अविदुष है यानी आत्मयाजी तो हुए आत्मयाजी के विषय में टीकाकार लिखते हैं सकलम सकल अहंच भावना भावनापूर्वक परमेश्वर आराधन बुद्धिया ये, ये आत्मयाजी नाम का अर्थ है ये सारा का सारा सर्वम एनेवाश्यम इदिंच जगत्याम जगत इसे जो विचार से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं की आत्मरूपता को जानने में समर्थ है उसके लिए तो ज्ञान का प्रकरण है ईशावाच्यम इधम सर्वम ये कहा कि विचार से अविद्या तथा अविद्यक समस्त संसार में विद्यमान वस्तुओं को परमात्म रूप से ग्रहण करें और जो विचार से समस्त वस्तुओं को परमात्म रूप से ग्रहण करने में समर्थ नहीं है वह भावना करेगा इसके लिए उसको भावना बताई है उपासना हो जाती है तो उपासना है कि सकलम इदम यानी संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु और अहम मैं भी परमात्मा एवं परमात्मा ही हूँ मैं भी परमात्मा हूँ और संसार की हरेक वस्तु परमात्मा ही है सकलम इदम अहम च इस भावना पूर्वक परमेश्वर की आराधना जो करते हैं और साथ में कर्म करते हैं वे हैं आत्मयाजी विद्वान शब्द से ग्राह्य सब सब में परमात्मा की भावना कर रहे हैं और स्वस्व वर्णाश्रम विहित तो कर्म भी करते जा रहे हैं तो समुचे अनुष्ठाई हुए ये भावना भावना कह रहे ना हाँ तो ये भी उपासना है सकलम इदम अहंच च परमात्मा एव इति भावना भावना और ज्ञान में अंतर भावना है उपासना इस उपासना पूर्वक परमेश्वर की आराधन आराधना की बुद्धि से कर्म करते हैं इसलिए क्या हो रहा है जो भी कर्म हो रहा है स्व कर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिमिंद मानवा तो अपने वर्णाश्रम विहित कर्म भी उस परमेश्वर की सर्वात्मक परमेश्वर की आराधना है ये समझ करके यजन कर रहे यानी स्वस्व कर्म कर रहे हैं स्वा स्वा कर्म कर रहा है। तो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान कर रहा है तो ये जो कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान रूपी साधन और उसका फल ब्रह्मलोक उसका फल हो जाएगा ब्रह्मलोक लोक ये भी कार्य है ये उपासना रूप और कर्म रूप भी कार्य है ये है क्रिया संसार तो नाम रूप क्रियात्मक है ना तो क्रिया हो गई सकलम इदम् अहंच परमात्मा एव। ये भावना हो गई मानसिक क्रिया और यजन हो गया शारीरकर्म स्वस्व वर्णाश्रम कर्म वो कर रहा जिसे भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध मेरा स्मरण करो और युद्ध करो यानि कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करो विद्या विद्याच यदेदो भयम सह इसमें अविद्या है यजन और विद्या है सकलम इदम अहं परमात्मा एवं ये भावना ये विद्या है इनका समुच्चय अनुष्ठान ये हो गया क्रियात्मक संसार अंतपाति अंश और उसका फल ओ नाम रूप हो जाएगा तो क्रिया एवं क्रियाफल और अविदुषांच यानी कर्माणि तो जो केवल कर्मी हैं अविद्वान उनके जो कर्म और तत्साधनानी कर्म फलानी तत्साधनानी में तत्शब्द से लीजिए केवल कर्मियों का जो कर्मरूप साधन है जिन फलों का वे फल है स्वर्ग आदि और सर्वंच ए ये, ये सब यानी कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान तथा उसका फल केवल कर्म तथा उसका फल ये सारा का सारा ये परस्मा पुरुषात सर्वज्ञात प्रसूत ये सब का सब परमेश्वर से ही प्रसूत है उत्पन्न है ये प्रकरणार्थ है जो तृतीय मंत्र से एक प्रकरण प्रारंभ हुआ कि सविशेष ब्रह्म का ही यह संपूर्ण जगत कार्य है निर्विशेष का वह विवर्तन है और उसकी उपाधि का परिणाम है अब नवम मंत्र है एक प्रकार से उपसंहार जो संपूर्ण जगत को कार्य बताया गया उसका उपसंगार है नव मंत्र इसका उच्चारण कर अतः अत सर्वे गिर अस्माते सिन्दव सर्वपा अतच सर्वा ओषधयो रसस् ये नई शूतः तिष्ट ह्यंतरात्मा अतः ये सर्वनाम है इदम शब्द का तसील रूप अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृत पुरुष का परामर्शक रहेगा इसलिए अतः का अर्थ है अस्मात् प्रकृतात् पुरुषात् ये जो प्रकृत पुरुष है पर ब्रह्मा उसका परामर्शक है अतः शब्द और इसी से सर्वे समुद्राह समुत्पन्ना पद का अध्यय कर लीजिए या पूर्व मंत्र से प्रभवंती पद का पद की अनुवृत्ति ले आइए तो अतः सर्वे समुद्र प्रभवन्ति ऐसा एक वाक्य बनेगा जो गिरयश्च सर्वे में सर्वे पद हैं वह सबके साथ अन्वित होगा समुद्रा के साथ भी गिरय के साथ भी तो सर्वे समुद्रा अतः प्रभवंती तो इसी मूल पुरुष से सारे समुद्र उत्पन्न होते हैं तो सारे समुद्र कितने हैं तो सात समुद्र हैं सात समुद्र हैं एक नंबर टिप्पणी में बताएं। शिरोदक इक्षुरसोदक घृतोदक दध्योदक शुद्धोदक सूरोदका सप्त सागरा इसमें तो छ बताए हैं एक है शिरोदक समुद्र दूसरा है इक्सुरसोदक तीसरा है घृतोदक दध्युदक शुद्धोदक और सुरोदक ये सातवां है क्षार क्षारोदक ऐसे सात समुद्र हैं तो अपने यहाँ तो प्रसिद्ध हैं क्षारोदक यानी खारा पानी समुद्र का प्रसिद्ध ही है लेकिन खारे पानी वाले समुद्र होता है ऐसा नहीं क्षीरोदक भी है क्षीर कहते हैं दूध को कि दूध के तरह पानी होता है समुद्र का स्वाद भी दूध के तरह होगा दूध पीने की इच्छा है तो वही समुद्र का क्षीरोदक का पानी पी लें दूध का काम करेगा ऐसे इक्सु रसोदक गन्ने का रस पीने की इच्छा हो जाए तो उस गन्ने के रस के तरह स्वाद है पानी का जिस समुद्र का वो है इक्सु रसोदक समुद्र ऐसे घृतोदक घी के स्वाद के तरह स्वाद वाला पानी है एक समुद्र का वो एक समुद्र है घृतोदक और दही के स्वाद के तरह स्वाद है तो इसलिए दध्योदक और शुद्धोदक शुद्ध जल का जैसे स्वाद होता ऐसा और सूर्ोदक सुरा के उदक के तरह यानी सुरा के स्वाद के तरह स्वाद जिस उदक का है उदक कहते जल को ऐसा समुद्र तो ये छह समुद्र ये हुए इनमें से खारे पानी वाला तो देखा है बाकी छह में से कि कौन सा देखा है आपने देखा है कोई आप तो सिर हिला रहे थे इसलिए कई संसार में कहीं ना कहीं है यही सब नहीं है ना पृथ्वी पर ये पृथ्वी तो संसार का एक अंश है हाँ वही तो और क्या तो ये सारे समुद्र किससे उत्पन्न हुए हैं तो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और सर्वे गिरयश्च हिमालय आदि सारे पर्वत वो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अस्मात्वरूपा सिंधव सन्दे सिंधु कहते हैं नदी को तो सर्व यानी अनेकों प्रकार की जो नदियां हैं कोई पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है नर्मदा तो कोई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर होकर के फिर पूरब की ओर जाती हैं गंगादी ऐसी नदियाँ अनेकों प्रकार की नदियाँ सब की सब इसी मूल पुरुष से ही उत्पन्न होकर के बह रही है चंदन ताने बह रही है तो अतच्च सर्वा औषधयो और इसी मूल पुरुष से सभी वृहयवादि रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई है और प्रकार के रस भी सर्विद रस इसी से उत्पन्न हुए हैं रस का विशेषण है ये नी ये न रस ये ये रसे न ऐसा लगाना तो जिस रस से पुष्ट हुए ये भूत भूत शब्द से लेना स्थूल भूतों का विकार रूप ये स्थूल शरीर ये भूत ही है ना भूतों का विकार होने से ऋणी सड़ रसों से पुष्ट होता है तो ये न पुष्ट ही भूतई ऐसा लगाना कि परिवेष्टिता सन अंतरात्मा तिष्ठते ऐसा लगाना तो अंतरात्मा यानी सूक्ष्म शरीर ये सूक्ष्म शरीर इसी स्थूल शरीर में विद्यमान है न और स्थूल शरीर है उसका परिवेष्टन की तरह परिवेष्टन जैसे गाड़ी का इंजन गाड़ी गाड़ी से परिवेष्टित होता है ढका हुआ रहता है अवृत्त रहता है ऐसे ये जो सूक्ष्म शरीर रूपी अंतरात्मा है वह भूतः यानी स्थूल भूतों का परिणाम रूप स्थूल शरीर से परिवेष्टित है अरे स्थूल शरीर रूपी स्थूल भूत किससे परिपुष्ट है तो ये नस है न तो जिस रस से परिपुष्ट हुआ यह स्थूल शरीर अंतर आत्मा का परिवेष्टन है वह रस छह प्रकार का इसी प्रकृत मूल पुरुष से उत्पन्न हुआ है ये अर्थ निकलेगा हाँ वैसे हाँ। स्थूल भूतों को बताया जा रहा है भूत शब्द से स्थूल शरीर को और अंतरात्मा शब्द से बताया जा रहा है सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर यानी अंतरात्मा अंतरात्मा का अर्थ है सूक्ष्म शरीर यहां पर वो नहीं कि ब्रह्म पुष्छम प्रतिष्ठा आनंद कोष से भी आभ्यंतर वाला ये सब उत्पन्न हुआ किससे तो कहते उसी मूल पुरुष से ही नौ मंत्र का भाष्य है इसे देखिए अतः पुरुषा समुद्रा सर्वे क्षाराध्या तो क्षाराध्या यानी खारे पानी वाले तथा अन्य क्षीर उदकादि रूप जो समुद्र है सात वे सातों के सातों समुद्र इसी प्रकृत पुरुष से उत्पन्न होते हैं गिरयश्च हिमवदादयो अस्मादेव पुरुषात् सर्वे इसी प्रकृत पुरुष से सब उत्पन्न होते हैं और शनते यानी स्रवंती गंगाद्या सिंधवो नद्य सर्वपा बहुरूपा अनेक रूप रूप वाली यह गंगादी नदियाँ इसी प्रकृत पुरुष से उत्पन्न होकर के बह रही हैं अस्माद पुरुषा सर्वा औषधयो वृहवाद्या और ये जो सभी प्रकार की औषधियाँ हैं ब्रीहवादि ये सब उत्पन्न हुई हैं इसी मूल पुरुष से ही और रस से मधुरादि सड्विध तो छह प्रकार का रस भी इसी मूल पुरुष से उत्पन्न होता है ये न तिष्ठते तिष्ट ह्यंतरात्मा तरा, इसका अर्थ करता है कि ये नसे न, न भूतय पंचभी परिवेश स्थूलय परिवेषित तो जिन जिस सड़विद रस से पोषित हुआ ये स्थूल शरीर से परिवेष्टित होकर के अंतरात्मा लिंगम शरीरम तिष्ठति िंग सूक्ष्मशर तिषति अवस्थ ती अल शरीर इति अंतरात्मा आत्मदर्तते शरीर को अंतरात्मा क्यों कहा गया तो इसके लिए ये वाक्य लिखा भाष्कर भगवान ने कि तद ही तद यानि शरीरम तो तद ही यानी शरीरम ही शरीरस्य अंतराले वर्तते शरीर के अंदर रहता है स्थूल शरीर के अंदर यह सूक्ष्म शरीर रहता है कैसे रहता है और शरीर का भी एक नाम है आत्मा आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मीषिण इस श्रुति में आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर हाँ ये मिथ्यात्मा है तो शरीर जब आत्मा होगा तो इस आत्मा रूपी शरीर रूपी आत्मा के जो अंदर रहेगा उसे कहा जाएगा अंतर उसे अंतर कहा जाएगा ना तो शरीर के अंदर है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भी आत्मा है और उसके अंदर रहता है सूक्ष्म शरीर इसलिए अंतर है और इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर आत्मा के तरह रहता है का अर्थ है आत्म तादात्मापन्न होकर के रहता है आत्मवत का अर्थ करते हैं आत्मा तादात्मापन्न तो आत्मा के साथ तादात्म्यापन हो करके रहता है इसलिए यह अंतरात्मा हुआ तो शरीर रूपी आत्मा के अंदर रहने से तथा तो आत्मा के साथ तादात्म्यापन्न हो करके रहने से अंतर आत्मा इस नाम से शरीर को कहा जा रहा है ये लिखते हैं कि तद ही अंतराले शरीरस्य से आत्मनश आत्मवद वर्तते अंतरात्मा शब्द से सूक्ष्म शरीर को लेना ये हुआ एक प्रकार से जो विस्तार से संपूर्ण प्रपंच को ब्रह्म का ही कार्य बताना प्रारंभ किया था तृतीय मंत्र से वो यहाँ पूरा हुआ अब ये पुरुष एवं विश्व इत्यादि अंतिम मंत्र है दसवा इस खंड का इससे बताया जा रहा है सोनक जी के प्रश्न का उत्तर सोनक जी के प्र... सोनक जी का प्रश्न है कश्म भगवो विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति अंगिराजी के प्रति उसका उत्तर ये दशम मंत्र है ये कह रहे हैं कि जिस पुरुष का कार्य संपूर्ण प्रपंच को बताया गया उस पुरुष को जानने से ही सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ये बताया जा रहा है दशम मंत्र में दशम मंत्र का विचार कल ही हो पाएगा